सांकर भाष्य ओम कठोपनिषद शांक्य ओं तस्ब्रमणे नमह यस्व जत सर्व सर्व सर्वदिग सर्वप्दातीतीम तम स्मराम्यहम शांतिपर ओं सहनावतु सहनौ भुन सहवीज कर्वावहै तेजस्वी नाम बधि तमस्तु नाभिदिषा बही ओम शांति शांति शांति हरी ही ओम वह परमात्मा हम अर्थात आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे हम दोनों का साथ साथ पालन करें हम साथ, साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो हम द्वेश न करें त्रिविधताप की शांति हो संबंध ओम नमो भगवते वै वस्वताय मृतवे ब्रह्म विद्याचारय नचकेत ओं ब्रह्म विद्या के आचार्य सूर्यपुत्र भगवान यम और नचकेता को नमस्कार है अथ नाम सुखाथ प्रबोधनाथ अल्पग्रंथा वृत्तिरार्भते अपकठोपनिषद की बलियों को सुगमता से समझने के लिए यह संक्षिप्त वृत्ति आरंभ की जाती है सदैर्धा तो ग्यवसादार्थस्योपनिपूर्व से क्विप्रतयान से रूप उपनिषद शब्देना ग्रंथ रूपनषद उपनिष्शब व्याचिख्याग्रंथ उपनिषद शब्देना विदोच्युन उपनिष्दन विद्योच्यतुच्य नाश गति और साधन करना इन तीन अर्थों वाली तथा उप और नि उपसर्गपूर्वक एवं क्लिप प्रत्यंत धातु का उपनिषद यह रूप बनता है उपनिषद शब्द से जिस ग्रंथ की हम व्याख्या करना चाहते हैं उसके प्रतिपाद्य और वेद्य ब्रह्म विषयक विद्या का प्रतिपादन किया जाता है किस अर्थ का योग होने के कारण उपनिषद शब्द से विद्या का कथन होता है सो बतलाते हैं ये विषय शब्द वाच्याम मुखो दृष्टानुश्रवि विषयवतीष्ण सत उपनिष्द्वाच्याणलक्षण विद्यापगम्य तश्चयन शीलियं तद्यादे संसारबीज सेसनाशनादीन नार्थ योगेन विद्या उपनिषद्युचिच्य तथा च वक्षति चक्षतिचार्य तम मृत्यु मुखात इति जो मोक्ष कामी पुरुष लौकिक और पारलौकिक विषयों से विरक्त होकर उपनिषद शब्द की वाक्य तथा आगे कहे जाने वाले दक्षिणों से युक्त विद्या के समीप जाकर अर्थात उसे प्राप्त कर उसी की निष्ठा से निश्चयपूर्वक उसका परिशीलन करते हैं उनके अविद्या आदि संसार के बीज का निस्रण हिंसन अर्थात विनाश करने के कारण इस अर्थ के योग से ही उपनिषद शब्द से वह विद्या कही जाती है ऐसा ही आगे श्रुति कहेगी भी कि उसे साक्षात जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है पूर्वोक्त विशेषणा मुमुक्षुन्वा परम ब्रह्म गमयती ब्रह्म गमयतृत्व योगाद ब्रह्म विद्योपनिषद तथा च वक्षति प्राप्तो विरजो मृत्यो भूम्यु अथवा पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त मुमुक्षुओं को ब्रह्म विद्या पर पास पहुँचा देती है इस प्रकार ब्रह्म के पास पहुंचाने वाली होने के कारण इस अर्थ के योग से भी ब्रह्म विद्या उपनिषद है ऐसा ही ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष विरज अर्थात शुद्ध और मृत्यु अर्थात अमर हो गया इस वाक्य से श्रुति आगे कहेगी भी लोकाधिर ब्रह्मज्ञो योग तद विषया विद्याया वरेना स्वर्गलोक गर्भवास जन्म जराद्योपद्रव प्राथम स्वर्गलोकफलुन गर्भवासन्मराद्युपद्रवृंद से लोका पौन पुण्य प्रवृत्तवसादय शैथिपन धागा विद्याप्युपनषदीत्य तथा चक्षती स्वर्गलोका अमृतत्व भजन्ते इत्यादि जो अग्नि भू भुव आदि लोकों से पूर्व सिद्ध ब्रह्मा से उत्पन्न और ज्ञाता है उससे संबंध रखने वाली विद्या जो कि दूसरे भर में माँगी गई है और स्वर्गलोक रूप फल की प्राप्ति के कारण रूप से लोकांतर में पुनः पुनः प्राप्त होने वाले गर्भवास जन्म और वृद्धावस्था आदि उपद्रव समूह का अवसादन अर्थात शैथिल्य करने वाली है अथवा वह अग्निविद्या सद धातु के अर्थ के योग से उपनिषद कही जाती है स्वर्ग लोग को प्राप्त होने वाले पुरुष अमृत प्राप्त करते हैं ऐसा आगे कहेंगे भी नानु चोपनिषद शब्देनाध्यता ग्रंथम अपि अभिलपन्ती उपनिषद उपनिषद अहम अधमहे अध्याप किंतु अध्ययन करने वाले तो उपनिषद शब्द से ग्रंथ का भी उल्लेख करते हैं जैसे हम उपनिषद पढ़ते हैं अथवा पढ़ाते हैं इत्यादि एवं नैस दोसो विद्यादि संसार हेतु हेतुविशरनादे सदी धाथ ग्रंथमात्रे संभवाद विद्या संभवत ग्रंथस्यापि तच संभवात् ग्रंथसाद शब्दोंोपत्ते आयुर्वेद घृत विद्यायाम् विद्या मुख्य शब्दो वर्तते ग्रंथे तो भक्ति ऐसा कहना भी दोषयुक्त नहीं है संसार के हेतुभूत अविद्या आदि के मिश्रण आदि जो कि सद धातु के अर्थ है ग्रंथ मात्र में तो संभव नहीं है किंतु विद्या में संभव हो सकते हैं ग्रंथ भी विद्या के ही लिए है इसलिए वह भी उस शब्द से कहा जा सकता है जैसे आयु वृद्धि में उपयोगी होने के कारण घृत आयु ही है ऐसा कहा जाता है इसलिए उपनिषद शब्द विद्या में मुख्य वृत्ति से प्रयुक्त होता है तथा ग्रंथ में गौड़ी वृत्ति से एवं उपनिष्न नशिष्टी विद्या विषयच विशिष्ट उक्त विद्या प्रत्यत्मूत प्रयोजन चास् उपनिषद आतंति की संसार निवृत्ति संबंधस प्रयोजने संबंधस्वतने अतो यथोक्ताधिकारी विषय प्रयोजन संबंधया विद्या करतलवत प्रकाशकशिष्टाधिकारी विषय प्रयोजन संबंधा एकतावल्योतस्थातः यथा प्रतिभा व्याचक्षमहे इस प्रकार उपनिषद शब्द का निर्वचन करने से ही विद्या का विशिष्ट अधिकारी बतला दिया गया तथा विद्या का प्रत्यगात्म स्वरूप परब्रह्म रूप विशिष्ट विषय भी कह दिया इसी प्रकार उस उपनिषद का संसार की आत्यंतिक निवृत्ति और ब्रह्म प्राप्ति रूप प्रयोजन तथा इस प्रकार के प्रयोजन से इसका साध्य साधन रूप संबंध भी बतला दिया अतः उपरयुक्त अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध वाली विद्या को करामलखवत प्रकाशित करने वाली होने से ये कठोपनिषद की बल्लियाँ विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध वाली है सो हम उनकी यथाम व्याख्या करते हैं